धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम कि उपाध्याय नारद जी को किसी ने भी बंदर के रूप में नहीं देखा था सबने तो नारद जी को नारद जी के ही रूप में देखा था भगवान ने इतनी सावधानी बरती थी कि मेरे भक्त का कल्याण तो हो जाए लेकिन लोग मेरे भक्त की हंसी ना उड़ाए इसीलिए लिखा हुआ है सबने उनको नारद जी के रूप में ही देख प्रणाम किया था नारद जान सब ही सिरुना किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ये विवाह करने आए हैं सब ने यही समझा कि ये तो सर्वत्र ही भ्रमण करते रहते हैं यहाँ भी इस दृश्य को देखने के लिए आ गए होंगे ये विवाह करने का संकल्प लेकर आए हुए हैं यह तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था लिखा हुआ है कि भगवान ने उन्हें जो रूप दिया था उसे केवल वे और उनकी माया जानती थी भगवान ने ही तो उन्हें नियुक्त किया था परंतु हस्तक्षेप उन रुद्रगणों ने किया जिन्हें नहीं करना चाहिए था वे लोग शंकर जी के गण थे उनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी परंतु उन्होंने उस दृष्टि का दुरुपयोग किया यह तो भगवान और उनके भक्त के बीच की बात थी पर ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो उस पैनी दृष्टि का प्रयोग करके जान गए थे कि ये नारद हैं विवाह की इच्छा से आए हैं भगवान ने इन्हें बंदर की आकृति दे दी है और इनको पता भी नहीं है बाद में भगवान जब विवाह करके चले गए तो दोनों ने हंसते हुए व्यंग के साथ कहा आप जरा जाकर अपना मुंह शीशे में देखिए मुकुर बिलोकहु जा नारद जी को बड़ा क्रोध आया उनको श्राप दे दिया पर इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ उन्होंने विचार किया और निष्कर्ष निकाला अरे मैं तो सर्वत्र प्रभु के गुणों का प्रचार करते घूमता रहता हूं और इनको उपहास कराने के लिए क्या मैं ही एक मिला मेरा ही अपमान करने को व्यग्र भ्या, थे तभी तो मुझे बंदर बना दिया लोग क्या सोचते होंगे क्या समझते होंगे लोगों की मेरे प्रति कितनी बुरी दृष्टि हो गई होगी साथ ही उन्होंने एक और निर्णय लिया अब तो मैं दो में से एक ही कार्य करूँगा या तो मैं उनको श्राप दूंगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूँगा श्राप के मरिहू जाए जगत मोरी उपहास कराई वे क्रोधित होकर चल पड़े प्रभु इतने कौतकी कि नारद को वहाँ तक जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ा नारद के सामने बीच मार्ग में ही भगवान खड़े हैं खड़े भी कैसे हैं एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर वही विश्व मोहिनी जिससे नारद विवाह करना चाहते थे बीच पंथ मिले धनुजारे संगरमा कुमारी अब तो नारद के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही पहले तो मेरी हंसी उड़वाई और अब भी मुझे जलाने के लिए दोनों पत्नियों को साथ लेकर आए हैं <ग़ाते तार्णारे> इनके पास लक्ष्मी तो पहले से ही थी फिर इनको विवाह करने की क्या आवश्यकता थी परंतु मेरा विवाह रुकवाने के लिए इन्होंने उससे भी विवाह कर लिया लेकिन इतने से भी इनको संतोष नहीं हुआ तो ये मुझे जलाने के लिए ही उसको भी सांस लेकर आए हुए हैं बस उनको तो इतना क्रोध आया कि पहले दृष्टि पहली और फिर सृष्टि बदल गई जिन नारद को भगवान में गुण ही गुण दिखाई देते थे उन्हें को अब उनमें दोष ही दोष दिखाई देने लगे उन्हें भगवान उन्होंने भगवान से कहा दूसरों की सुख संपदा तुमसे देखी नहीं जाती तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट बहुत है समुद्र मस्ते समय तुमने देवताओं को भेजकर शिवजी को विष पिलवाया और उन्हें बावला बना दिया पर संपदा कहू नहीं देखे तुम ईरिषा कपट भी सिंधुर करायू शरीर की रोगों की चिकित्सा सरल है परंतु मन के रोग की चिकित्सा बहुत कठिन है इसका मूल कारण यह है कि शरीर का रोगी तो स्वयं को रोगी समझता है परंतु मन के रोगी दूसरों को ही रोगी समझते हैं वे तो अपनी चिकित्सा नहीं सदा दूसरे की चिकित्सा की ही बात सोचते हैं कहते हैं यह बुरा है इसकी बुराई दूर होनी चाहिए आज यही बात इस सीमा तक पहुंच गई और नारद जी को भगवान में ही ईर्ष्या कपट दिखने लगी भगवान से कह रहे थे अपनी सुंदरता दे दीजिए यह क्या है क्या यह स्वयं नारद जी का कपट नहीं है जब दूसरे की सुंदरता लेकर विवाह करते तो क्या वह कपट नहीं था वह तो कपट की पराकाष्ठा थी ईर्ष्या तो नारद के मन में शंकर जी के प्रति उत्पन्न हुई है परंतु उन्हें अपने कपट ईर्ष्या आदि दोष नहीं दिख रहे हैं वे भगवान पर ही कपटी और ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाते हैं यह बात पढ़कर तो बड़ी हंसी आती है कि उन्होंने भी कह दिया कि दूसरे की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती मानो विश्व मोहिनी उनकी अपनी सम्पत्ति थी माया भगवान की संपत्ति भगवान की पर नारद ने मान लिया था कि इस पर तो मेरा ही अधिकार है फिर कहते हैं तुम नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह हो क्रोध में नारद यह भी बोल गए तुमने सृष्टि के लिए जो कर्म सिद्धांत बना रखा है वह क्या केवल दूसरों के लिए ही है यदि दूसरों को इनके कर्मों का फल मिलना चाहिए तो तुम्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए क्रोध के कारण उनके मुँह से और भी प्रश्न आए बोले यह कैसी बात है मैं जानता हूं कि तुम परम स्वतंत्र हो संसार पर तुम्हारा शासन है परंतु तुम पर तो किसी का शासन है ही नहीं कर्म सिद्धांत बेचारे सृष्टि वालों के लिए है तुम्हारे लिए तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है परंतु आज तुम्हारा मुझसे पाला पड़ा है जो कर्म सिद्धांत तुम दूसरों पर लगाया करते हो वही आज मैं तुम पर लगाऊंगा परम स्वतंत्र सिर पर कोए भावि मन करह तुम सोई करम शुभा शुभ तुम ही न बाधाम अब लगी तुम्हें न काहु साधाम भले भवन अब बायन देहा पापह गे फल आपन की नाम अब ये भगवान को उनके कर्म का दंड देने को तैयार हुए वे उनके एक एक अपराध गिनाने लगे और उनके बदले में दिए जाने वाले दंडों का निर्धारण करने लगे जो मनुष्य शरीर बना करके तुमने मुझे ठगा है मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी वही मनुष्य शरीर धारण करना पड़े तुमने मुझे विवाह न करने देकर दुखी किया है मेरा अपकार किया है तो मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें भी पत्नी के विरह में बहुत दुख रहना पड़े बंचे हु मोही जवन धर देहा सोतन धर हु श्राप मम येहा मम अपकार की तुम भारे नारी बिरह तुम हो व इसके साथ ही बोले तुमने मुझे बंदर की आकृति दी तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी बंदरों से ही सहायता मांगनी पड़ेगी अब यही से बड़ी मीठी भाषा प्रारंभ हो गई साप सुनकर व्यक्ति दुखी होता है इतने साप मिलने पर तो व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक है लेकिन भगवान मानो ना नारद को उत्तर देना प्रारंभ किया नारद ने जब उनकी ओर देखा तो वे बड़े प्रसन्न लगे साप से तो व्यक्ति घबराता है परंतु भगवान ने हाथ फहलाया और ऐसा लगा कि जैसे किसी वस्तु को सिर पर धारण कर रहे हों बहुत प्रसन्न हुए बोले भाई तुमने दुखी करने के लिए ही तो मुझे श्राप दिया है तो लो मैं इसे प्रसन्नता के साथ सिर पर धारण करता हूँ इतना ही नहीं भगवान ने नारद की स्तुति भी की श्राप से प्रभु बहु बहुबिन की प्रभु प्रसन्न हुए तो नारद को और बुरा लगा कहाँ तो वे मैं इन्हें श्राप दे रहा हूँ और ये तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे मैं इनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार का सम्मान दे रहा हूँ इतने प्रसन्न तो कभी मेरे स्तुति वाक्य को सुनकर भी दिखाई नहीं पड़े जितने आज दिखाई दे रहे हैं भगवान बोले महाराज आप संत हैं बड़े कृपालु हैं नारद जी चिढ़ कर बोले मुझ पर व्यंग कर रहे हो या मेरी प्रशंसा कर रहे हो प्रभु बोले नहीं महाराज मुझे तो इसमें हर तरह से प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिख रही है क्या बोले संसार वाले दूसरों पर रोष्ट हुआ करते हैं लेकिन कितनी अच्छी बात है कि तुम क्रोध में भी आया तो मेरे ऊपर आया जो अपना होता है उसी पर तो क्रोध आता है मेरे और अपने नाते के संबंध से ही तुमने मेरे ऊपर क्रोध किया यह तो बहुत ही अच्छा हुआ इस पर मैं यही कहूँगा कि तुम धन्य हो सचमुच तुम कितने महान संत हो मुझे तुम्हारे श्राप में भी कल्याण ही कल्याण दिखाई देता है कैसे बोले तुम एक एक श्राप पर विचार करके देखो कि तुमने कितने अच्छे श्राप दिए हैं मेरा भी कल्याण किया और संसार का भी कल्याण किया सूत्र बड़ा अनोखा है भक्त ने क्रोध में भी मानो भगवान को नीचे उतरने के लिए बाध्य किया भगवान को मानो चुनौती दी आप विकारों से शून्य होकर बड़े आनंदित हो रहे हैं जरा आप भी मृत्यु में आइए तब पता चलेगा उस सृष्टि में प्रविष्ट तो होइए इसमें प्रविष्ट होकर जरा स्वयं दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं जब नारद जी ने कहा कि आपने मुझे ठगने के लिए जो आकृति बनाई थी उसी मनुष्य के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा तो भगवान हंसकर बोले भाई साप में तो व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिसे न वह करना चाहता हो और न कर सकता हो किन्तु तुम तो जानते ही हो कि वेश बनाने की कला में मैं बड़ा निपुण हूं और तुमने मुझे वही काम दे दिया तो क्या यह साफ हुआ तुमने तो मेरी इच्छा के अनुकूल कार्य ही मुझे सौंपा है जब तुमने कहा कि मुझे बंदरों की सहायता लेनी होगी तो तुम यदि संत न होते तो कहते तुमने मुझे बंदर की आकृति दी थी तो बंदर तुम्हें आजीवन कष्ट देते रहेंगे तब तो वह साफ होता मैंने तुम्हें बंदर बनाकर दुख दिया और तुम कहते हो कि बंदर तुम्हारे जीवन भर सहायता करेंगे तो तुम कितने कोमल हृदय के हो तुम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते फिर वे बोले नारद तुम कितने भोले हो मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया तो तुम्हें श्राप देना चाहिए तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे तो तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा परंतु तुमने कहा कि मुझे पत्नी के भी में दुखी होना पड़ेगा तो मेरा विवाह होगा तभी तो वियोग होगा इस प्रकार कम से कम मेरा विवाह होने का वरदान तो तुमने दे ही दिया भाई तुम कितने उदार हो यह संकेत यह है कि भक्त जब प्रेम से प्रार्थना करता है तब तो भगवान उसे स्वीकार करते ही हैं परंतु जब उनके मन में भगवान के प्रति तीव्र क्रोध का उदय होता है तो भक्त का वह क्रोध भी भगवान को इतना प्रिय है कि वे उसे उतना ही महत्व देते हैं नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में एक वाक्य कहा है जो उनके अनुभव से ही जुड़ा हुआ है प्रश्न उठा महाराज क्या भक्त के जीवन में कभी कोई विकार नहीं आता जब वह संसार में रहेगा व्यक्ति होगा तो विकार तो उसमें भी आ सकते हैं तो फिर एक संसारी और भक्त में अंतर क्या होगा तब देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में जो वाक्य लिखा है वह इस प्रकार है तदर्पित अखिल आचार संकाम क्रोध अभिमान आदि कम तस्मिन एवं करणीय नारद जी कहते हैं जब भक्त ने स्वयं को पूरी तरह से भगवान में अर्पित कर दिया है तो वह अपने काम क्रोध लोभ अभिमान को भी उन्हीं से जोड़ देता है वे यह नहीं कहते कि इनसे मुक्त होता है बल्कि वह उन्हें भगवान से जोड़ देता है इस प्रसंग में भगवान के प्रति नारद का जो आक्रोश है उसके पीछे भी भक्त के मन का तीव्र प्रेम या अनुराग ही निहित है यह प्रेम प्रभु को इतना प्रिय है कि वे इससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि तुमने मुझे जो श्राप दिया वह हित की दृष्टि से परम कल्याणकारी है उत्तराखंड उत्तरकांड में हनुमान जी ने संत का लक्षण बताया है जब उन्हें लगा कि विभीषण संत हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं लंका में होकर भी इनके हठपूर्वक परिचय प्राप्त करूंगा क्यों बोले साधु की कसौटी ही यह है कि जो किसी को हानि न पहुंचा सके साधुते सा जहानी वही सच्चा साधु है वह क्रोध के समय भी वाणी के द्वारा चाहे जो भी कहे परंतु वह जो भी करेगा उससे सामने वाले का कल्याण होगा अमंगल कभी भी नहीं होगा वह किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता संसारी वह है जो चाहते हुए भी आपका हित न कर सके और संत वह है जो चाह कर भी आपका बुरा न कर सके संसारी व्यक्ति जानता ही नहीं कि दूसरे का हित कैसे किया जाता है वह हित करने जाता है तो भी अहित कर बैठता है